मात्रा उत्कर्ष उत्तर उत्कर्षदी है भवदीय एव वेद मंत्रार्थ चल रहा था कि स्वप्रवस्ता वाला जो तेजस्व है इसमें एक गुण है क्या ये उत्कर्ष है बाह्य स्थूल विषय के भोग के लिए बाह्य इंद्रियों के अपेक्षा वगैरह को देखते हुए निकृष्ट उसके अपेक्षा से तेज सूक्ष्म अथवा ये उत्कृष्ट है इसलिए वाला है और उत्कर्षत और दूसरा है तुजिया ये उभय मध्यवर्ती है ना ये जंशन है जाहिर गुशभ इसलिए उभयत्व संबंधी होने से गणा उभत्व विशिष्ट हो गया अरे दो गुणों वाला है एक उत्कर्षत्व और दूसरा उभयत्व पहले भी दो था आप उत्कर्षत्व तो, तो, और वही उत्कर्षत तो, जो व्यक्ति ऐसे इस मात्रा को तेजस के साथ अधिक करते हुए जो समझता हो और उपासना करता है उसको तो क्या फल में ले लेगा उत्कर्ष की वही ज्ञान संदिम उत्कर्षती है वही ज्ञान संधि पार्थ तो उस प्रकार का जो साल जान लेता है तो अपनी ज्ञान संतति उपासना का विस्तार कर लेता उपासना का बल उसका इतना बढ़ जाता है कि वह उपासना का पूर्ण फल प्राप्त ज्ञान संति उपासना उपासना संतिम और दूसरा फल समान भवदी और पहले वाला क्या था सभी में वो आगे रहने वाला था अरे सबके प्रति समान रहता और तीसरा फल एक और अधिक फल बता दिया यहाँ पे इससे अतिरिक्त इसके वंश में अभ्रमित कुल चाहे गुरु शिष्य परम्परा रूपी कुल हो चाहे पुत्र पिता जो कुल होता है उसमें हो न ना नश्य कुल्रमित नवती जो इस प्रकार से जानकर उपासना करता है जो जो वंश वाला होगा वो वा अवश्य ज्ञान से युक्त नहीं वास्तविक फल है कुछ ऐसे कहीं नहीं होता तो ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो तो परोक्षविक है ही नहीं उपासना का फल नहीं है उपासना की चर्चा हो रही है ब्रह्म ज्ञान की चर्चा ही नहीं सबसे पहले बात तो यह है ब्रह्म ज्ञानी है उसका संतान क्या है? उसे कोई लेंगे नहीं। ही यहाँ तो घर है मात्रा उपासना करने वाले को बता उपासना का वजह से ही तो शिष्य परंपरा गुरु परंपरा मजबूत होता है पर शिष्य की परंपरा उपासना ही शुष्क ज्ञान से नहीं होता वो तो परोशिया रह जाता है वो सब गड़बड़ हो जाता है खोखला ज्ञान है क्यूँकी जब तक पहले भी कई बार आज कर्म उपासना और ज्ञान इनों के बिना ज्ञान वासव पच ही नहीं सकता केवल कर्म को त्याग देगा वो भी गया नहीं सन्निश्चित आगे होता दिया पहले भगवान ने गीता में केवल संन्यास जो यह सब जो आप देख रहे वर्तमान में ये सब केवल संन्यास वाले हैं सब भ्रष्ट सन्यास है। लोग ना अपराध धर्म कर्म जान रहे हैं सन्यास आश्रम में है और लोकेशा इतनी भरी पड़ी है ऊपर से प्रमज्ञानी मानती मैंने वास्तव वेदांत की अधिकारित्व ही नहीं है संन्यास तो दूर की बात वेदांत की अधिकार वे चाहिए ये काग चाहिए और जिसके पेट में लोकेशा भरा पड़ा है वेदांत का अधिकारी कैसे शब्द जाल को रट करके बढ़िया मीठे वाणी से बोल लेके दुनिया को दुख बना अरबोर रूपए कमाए बड़ा आश्रम बनाए वो वो अलग चीज होता आकार उपासना का फल है विश्व प्राप्ति हो रहा है लोकेश् की पूर्ति आकार की उपासना से हो जाती है उकार की उपासना से भ्रम लोक जाएगा क्रम मुक्ति का वर्णन है यहाँ पर जो क्रम मुक्ति का अधिकारी होता है उसके कुल में कभी गड़बड़ी नहीं हो सकती जो क्रम मुक्ति का भी नहीं है तो उसकी बात जहाँ गड़बड़ संतान हो जाए गड़बड़ हो जाते हैं अब ये यही तो हो रहा है आप शिष्यों की परंपरा देख रहे हैं सारे गड़बड़ निकलते हैं कारण क्या है उपासना का अभाव है और कर्म में भी आपने जो निष्काम भाव से कर्म निष्ठा नहीं कर्म कर रहा है ऐसा कर्म करने से भी काम चलता है ना निष्काम भाव कर्म ही करता तो भी उसका शिष्य परम्परा अच्छा निकलता लेकिन वहां भी निष्काम भावना नहीं।, नहीं लोके से कर्म निष्ठा है उपासना तो है ही नहीं और शिष्य ज्ञान लेके चल रहा है तो क्या होगा फल नहीं मिल सकता वास्तविक है? किसने का आपको का, है वो तो साहब सात ब्रह्म का स्वरूप है चतुर्वी ब्रह्म का स्वरूप है उससे क्या फर्क पड़ा ये तो ब्रह्म ज्ञान की बात बोलना या तो सावरा की प्रखंड चल रही है अब सागरा की बात हो रहा है अज्ञानी का प्रकंड चल रहा है उपासना करने वाली की बात हो रही है अब ब्रह्म ज्ञान खिचड़ी कर देते हो इस बीच में तो अज्ञानिक का मामला है ना उपासना करने की बात जब हो रही है इसको लिए कहा वो सब हो गया तो साधक है स्वप्रस्थान तेजस यह सब ओंकारस्य उकारो द्वितीय मात्रा जो स्वप्रस्थान वाला तेजस है जिसको द्वितीय पाद करके आता में कहा गया था आपका दूसरा पार करके जो है वो ओहकार का ये उकार आप द्वितीय मात्रा है उपाध तो ये मात्रा क्यों ना किस सादृश्यता को लेकर के आपने इनको समान कर दिया उत्कर्षा उत्कर्षात् अकारात्कृष्ट व ही उहा अकार से उत्कृष्ट किस समान है उकार इनकी उत्तरवर्ती है ना इसीलिए उसको उत्कर्ष कह दिया गया इसे युवा कर वास्तव उत्कर्ष नहीं है तो उनकी और आकार हो स्वभावत के अनुसार आकार से उत्पन्न है जो उत्पन्न है तो उत्तर कार्य हुआ तो उसे उत्कृष्ट कारण है तो उत्कृष्ट होना चाहिए इसने कहा है कि यहाँ पर इतने ताप तात्पर्य मात्राओं के कर्म में उत्तरवर्ती और बीच में सिखने के नाते उसको उत्कृष्ट कहा जा रहा है इधर उत्कृष्ट उत्कृष्ट विश्वाद उकार। तथा तो तेजसो विश्वास किसी प्रकार तेजस्वी क्या है विश्व की अपेक्षा से उत्कृष्ट है उभवा उभवा की व्याख्या अकार मकार और मध्यस्थ उकार अकार और मकार दोनों के मध्य में स्थित विश् प्राज्य सोच विश्व प्राग के बीच में अतः उभय भक्तम सामान्या इसलिए उभय भक्त ही यहाँ पर उभय संबंधित्व को लेकर मध्यस्थ तो कहा जा रहा है यही सादृश्यता है समझो विद्युत फलम एक दर्शी उपासना का करने वाले उपासक को क्या फल मिलेगा वो बता रहे उत्कर्ष व्ञान संतिम विज्ञान संतिम वर्धे उसकी जो ज्ञान संति है उसकी वृद्धि होगी विज्ञान संति विज्ञान होना चेपण में क्या है ज्ञान उपासनाथ तो उपासना की जो उसके अंदर जो उपासना का सामर्थ्य है और उपासना के जो फल है वो सब बढ़ेगा जो जितनी उपासना करेगा उतनी मजबूत होता है उसका ब्रह्मलोक में स्थिति न्यून उपासना करेगा तीसरे ब्रह्मलोक जाने के बाद तीन गति बताया ब्रह्मलोक जाने के बाद में तीन गति का वर्णन किया कि नहीं किया इसलिए किया क्योंकि आपके उपासना के ऊपर निर्भर है आप यह क्रम मुक्ति के प्राप्ति के कितने उपासना किए है हैं उसके ऊपर निर्भर यदि उपासना का पूर्ण फल उपासना है तो फिर आपको वहां जाने के बाद निश्चित रूप से जीवन मुक्ति मिल जाएगी क्रम मुक्ति हो जाएगी और उपासना परिपूर्ण नहीं है कच्चा पाने उसमें तो अगले कल में देवता भी बन जाएंगे ऐसे प्रारंभ हो जाएगा जीवन मुक्त होकर के भी अगला में उस प्रार्भ जिस तरह से योग्य बन जाता है कि अगले कल्प देवता हमारी कुछ न कुछ देवता बन जाएगा और तीसरा याद पर कह दिया कि वापस आज मानव नावर्तन थे बस इस मनु की जो आपका मनवंतर है इसमें नहीं आएगा फिर अगले मनवांतर में आ जाएगा फिर मनुष्य भी हो सकता है सिद्ध पुरुष वहाँ इतना वर्ष रहा हुआ है उपास का फलस्वरूप इधर सिद्ध पुरुष होकर सब में कहीं न कहीं जन्म ले लेगा और कल्याण हो जाएगी। ऐसे तीन प्रकार का वहाँ इसलिए ही वर्णन किया गया था समारहा तुल्यश्च मित्र पक्ष से समारोह ने तुल्यश्च जैसा मित्र पक्ष के प्रति है शत्र पक्ष नाम अप्रद्वेश जैसे मित्र पक्ष के प्रति प्रेम है शत्रु पक्ष के प्रति भी प्रेम ही रहेगा उसके प्रति द्वेष भाव नहीं रहेगा अप्रवृत न एवं वेद और ऐसे का कुल में कभी अप्रवृत होता ही नहीं अप्रवृत इत्यादि त्ञान संत भेद अवस्थम्बा तवेदन अप्रति अनुकल कतचित हेत कुित अप्रतिबद्ध निचक कहते हैं देखिए टिप्पण का पांच नंबर तस्य कथम बलवत्तम यदि कोई कह सकता है और हम कोई फल ही नहीं चाह रहे अभेदा है अभेद कथित नहीं नहीं ऐसे नहीं कर सकते क्यूँकी उपासक का प्रकरण अभेद तो रहेगा ही पुकार मात्रा में भेद है टिप्पण त्ञान संत भेद इधर जो उपासना फल प्राप्त वृद्धि की बात जो हो रहा है वो भेद अवस्ट भेद निष्ठ है ये आवेदन अप्रतिथि ही और उसके आवेदन होने का मतलब क्या उसकी प्रती न होना और उसकी उपलब्धि न होना चिपे कुछ अप्रतिबद्ध मिथि किसी भी तो, कारण से अप्रतिबद्ध होकर के जो है उसकी जो उपलब्धि नहीं होता अगर प्रतिबंध संयुक्त होकर उपलब्धि होती अंतिम तो पाद में पहुंच रहे सुशप्त स्थान प्राज्यो मगा तृतीया मात्रा मितेरपीतेर वीनोदी सर्व अपी छिया वेद शिष्य प्राजो मकार शिशु मानी जो प्राज्ञ है वही इस ओंकार का तीसरा मात्रा है प्राग्ञ क्या का उस आत्मा का जो तीसरा पाद है वही इस ओंकार का तीसरा मात्रा है मिते ही क्यों इसका सात क्या है प्राज्ञ में और मगार में ग्रहण की वजह से ही अन्य ग्रहण रूप सब्र दोनों ग्रहण होता है, हो दोनों होता नहीं है। इसने उसको नाप लिया जैसे शेर तत्ते शेर का नापने का जो भी सागर होता है वो क्या कर दे उसमें सारा आप डाल देते हैं फिर निकाल देते तो प्राज्य में ही दोनों जा रहे हैं फिर आपस फिर जाते हैं फिर आप से एक तरह से नाप जो गो नाप करके वापस ये प्रदान कर देता है सब प्राज्ञ सब में अपने आप में लीन करके वापस डाल देता बाहर उसकी सब रचना मिति और अपीतेरला और लय को भी देख लो महापरा भी है और सबका विधय स्थान भी है एक तरह से महापरा है और दूसरा तौर से दृष्टि से लय का भी दृष्टिकोण से देखो विचार का लय क्रम भी है तो इसलिए कहते हैं कि देखो मिनोदम सर्वम जो व्यक्ति ऐसा उपासना करता है, ये मकार उपासना करने वाला है, जगत को है सारा जगत को माप दिया उसने उसमें सिर्फ कुछ जरूरत नहीं मकार उपासना इसलिए श्रेष्ठ माना गया उसके लिए सारा जगत एक दृश्य रूप है वो माप दिया उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता जगत में कोई चीज को, को जरूरत नहीं पड़ती अब जो वाले को पूरे जगत का नाप नहीं रहे हो उनको जो दिख रहा है उपाय तो उसी में फंसे पड़े हैं इसलिए से आगे का भी हड़प लू तो सारा पृथ्वी का राजा बनू और पहले से जिसको पृथ्वी का राजा है वो आप किसको हड़पेगा उसी क्या आकांक्षा होगी वो कौन सा देश करेगा क्योंकि सारा पृथ्वी का राजा उसकी आकांक्षा में आप हो जगत जगत है। इसी प्रकार से ही, ही, ही उस तो उसकी कामना नहीं होती है अतः स्वयं मनुष्का केवल सबल जगत को नापता इतनी बात नहीं सबल जगत को अपने भी लीन भी कर लेता लय भी हो जाता है क्योंकि अपने माध्यम से वह के प्रति को बात कर रहा है तो सारा जगत उसमें लीन भी, भी, अभी जाए। sí भी बHavadhi, और का वो हो जाता है आप सब मेरे में ही समेट जाते हैं मेरे से ही निकलते हैं मेरे में ही समेटते हैं ऐसे जब वो अनुभव करने लग जाता है फिर बताओ उसको क्या जरूरत पड़ जाए अपना भो सद्या यही परिचय मुक्त होने का अधिकारी हो जाता है शिशु स्थान प्राग्ञ यह स मकार ओंकार से तृतीय मात्रा शिशु स्थान जो प्राग्ञ है वही जो है क्या है कते जो मकारात्मक जो ओंकार का तीसरा मात्रा है समझो और तेन सामान्य ना इत्या कहना सामान्य ना कौन सी साधिता को लेकर के सामान्य जवाब में कहते भाई यही सामान्यता यहाँ क्या सामान्यता तो मिटे इवा ही है इवा। ही क्योंकि प्राग्ञ के द्वारा मानव विश्व और तेजस्वी दोनों को वो नाप रहा है क्योंकि दोनों वही जाते लीन हो जाते हैं वह वहीं से बाहर आ जाते हैं जैसे में जैसा होता है वैसे आगे कह रहे देखे प्रलयो पत्यो प्रवेश निर्गम जैसे उनका प्रलय और फिर उत्पत्ति जागरण सब दोनों कहाँ प्रलय हुआ जवाब सोए आपने ही लय हुआ और कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं आपसे उत्पन्न हो रहे हैं इसे जो है उसकी उत्पत्ति और लय दोनों के दोनों उसी प्रकार है जैसा प्रवेशन और निर्गमन के समान प्रवेश और निर्गम के समान ये भी है जैसे की प्रस्थ के अंदर जौ का प्रवेश हुआ और वापस बाहर आ गया आपने क्या कहा इस इसने क्या किया है जौ को।, को, को नाप दिया है वो कौन है इसने विश्वर देश दोनों को नाप दिया है तथा ओंकार समाप्त हो पुनः प्रयोग है जब प्रविष्य निर्गच्छ नहीं हुआ अकारोकारो मकारे इसी प्रकार ओंकार में जो लो ओंकार का जो उच्चारण की समाप्ति हुई ओंकार के उच्चारण का समाप्ति हुई तो क्या हुआ मकान उच्चारण पूरा हुआ तो और वो कहा गया तो वाले ऐसी सुना गया नहीं मकान उच्चारण करने के साथ साथ और वो भी खत्म मामला तो कहाँ गए दोनों तो फिर उसी में ली फिर जो ओमकार उच्चारण करना चाहोगे माँ से खत्म फिर वहाँ से उठेंगे बाहर फिर आओ फिर आएगा बार हमारे चक्र ऐसी आओ माँ आओ माँ फिर घूमेगा ही इसलिए कहते कि देखो का ओंकार समाप्त होने ओंकार उच्चारण की पूर्णता में पुनः प्रयोगेच और पुनः प्रयोग काल में पुनर उच्चारण है निर्गत अकार उकार तो प्रवेश करके निर्गमन करने के समान है कौन आकार और, और उखार मकार में आकार उकार भी इसी तरह से प्रवेश करके निर्गमन करने के समान होता है अपीत अपीति रखते हाँ एक ही भाव अपीति कर एक ही भाव हो जैसे मकार में अकार एक ही भाव को प्राप्त हो जाते हैं उसी प्रकार से प्राग जो विश्व तेजस्वी एक ही भाव को प्राप्त हो जाते हैं ओंकार चारणे अंत्य अक्षरे एक ही भूतो की वह अकारो कारो। इसलिए ओंकार उच्चारण में होता क्या है अंत्य अक्षरे अंत्य अक्षर कौन म उसका उच्चारण करने पर ही एक ही वो तो अकारोकारो मारे इस तरह से आपको पहले वो मिलीन किया वो को भी मा मिलीन कर दिया तभी मच्चारण होगा जब आपको उच्चारण लय नहीं करो किसी में तो आपको सुनाई देती रहेगी तो कहीं तो लीन कर देना उसको तब जो जिसमें लीन करो फिर दूसरा शुरू हो जाएगा फिर आख कर उच्चार कर रहे आ करोगे रह और उसको वह में मिटाना पड़ेगा ना अब जो वह बोलोगे तो क्या हो गया वो आ गया या तो वो बोलोग ही नहीं तो आ ही बोलते रह जाओगे तो वो भी बोलोगे फिर आ तो जरूर ऊ में गया आख समाप्ति पर ही ऊ उत्पन्न हुआ इसलिए आप समाप्ति होना ऊ का उत्पन्न हो जाए आय होने के समान है ये इसी में अगर ऊ की माँ को का मतलब ऊ का भी माँ में लय हो गया अच्छा माँ में अय हो गया आ गया और अँ में चला समझो है तो, नाद तो आप नादों की बातें आ ही नहीं रहा नाद बिंदु के विचार तो हो तो नहीं रहा है तो माँ में ही लीन हो गया सारा आवाज खत्म हो गया तो माँ गां गई और तो शुभ्रह में चला तुरं गएगा तो तुरू में गया औष्टेजों के वर्णन है नहीं, नहीं। तथा तो विश्व तेजुक्ति काले प्राज्ञ इसी प्रकार ऐसी विश्व और तेज दोनों ही शिशु काल हो जाते समझो अथवा सामान्य अपराध्य मकार हो इसलिए सामान्यता को लेकर के ही एकत्व का व्यवहार हुआ प्राज्य मकार प्राध्यम अकार ऐसा प्रचार नहीं करना प्राज्य मकार विद्वत फल ज्ञान विशिष्ट उपासना करने वालों को क्या फल मिलेगा कहें मिनोदी हवा इधम सर्वम मिनोति हवा इधम सर्वम अर्थात नाप लेता, जान लेता है। ये मिथ्या है ये समझ लेता आधार्यम और समझ गया है जगत क्या है फिर आकांक्षा करेगा तो, तो यहाँ करके आपका एष्णात्र का नाश होता है अकार उपासना पूर्व तक का नाश नहीं है अ उपासना करने वाले को भी ऐसाएं बनी रहती है वो उपासक के अंदर भी ऐषणाएं संभव है लेकिन मासक के अंदर ऐषाएं समाप्त हो जाती है इसलिए मधान उपासना ही श्रेष्ठ बताएंगे तो यथात जानातीत करता समस्त जगत का जो यथार्थ स्वरूप है रूप है उसको जान लेता है यही उस जगत को नापना है और कुछ नहीं और किसी आदमी को नाप के देखने का मतलब क्या वो ऊपर फीता लगाकर लगते केंगे पांच फुट का है उसको जानना है उसको नापना है और कुछ नहीं कहते अरे हम तो दुनिया को देख लिया कहते हैं ना लोग सारा देखा हुआ है सारी दुनिया ऐसी मतलब क्या है नाप लिया सबको जान दिया <coughs> अपी दिशा जगत कारण आत्मना भावित तो अपी दिशा ने जगत का कांड रूप से विद्यमान हो है जगत क्या हो गया कांड रूप है ना प्रागिकार में विद्यमान हो जाता रहता इसलिए कांड रूप को प्राप्त हो जाना ही यहाँ पर अपी है लय है अत्र अवान फल प्रधान साधन स्तुत्यर्थम। तो अवान्तर जो फलों का वचन जो हुआ है प्रधान के लिए संपूर्ण ओंकार की उपासना करने के लिए प्रत्येक मात्रा का फल का कथन किया है प्रत्येक मात्रा के जो फल कथन है अवान्तर फल कथन है ना ये सारे अ करोगा तो ये मिलेगा ऊ करो तो मिलेगा म करो तो मिलेगा तो ये जो अवांतर फल का कथन है प्रधान साधन क्या स्तुति करने जब अवय कह फल है अवयुक्ति जब अवय का ऐसा फल मिल सकता है फिर संपूर्ण के लिए प्रस्तुति करने के लिए प्रशंसा के लिए ही जो है यहाँ पर अवान फलों का इस बात को स्पष्ट करके टीका तो में देखिये पादाराम के चक्रमाज्ञा ने बाद इन मात्राओं के साथ क्रमश एकत्व का जो विज्ञान है उस विज्ञान है अलकतरम सर्वान पादान मात्रा सर्वा सर्वा अंतर भाव कैसे करना है इन सकल पादों को सकल मात्राओं को अपने में अंतर भाव कर अंतर भाव करके प्रधान से ब्रह्म ध्यान से सागरम ओंगारात्म अक्षर जो प्रधान भूता कौन है तो हमारे लिए प्रधान भूत लक्ष्य क्या है ब्रह्मध्यान उसके प्रति साधन ये जो ओंकार नाम का अक्षर है तस्तुत उपयुजे उसकी स्तुति के लिए ही उपयोग किया जा रहा है तेना चाह तदेव एक उपासन इतर तो तरंगत का नौपास्थ्य भेद तत्व इतरता इसलिए वास्तव में क्या है वही एकमात्र उपास्य है समझो तदेव एकम एक उपासनम इसलिए इसे निष्कर्ष निकला इन तीनों अक्षरों का मिलाजला करके एक उपासना ही समझो केवल माँ थोड़ा कोई करेगा ओम बोले नहीं उसने मां बोला केवल ऊ करेगा नहीं बोली इसलिए आ प्रधान ऊ प्रधान मां प्रधान ओम रहता असम अच्छा प्रधान ओम करो या आ आओ अत्यंत गाउन करते हुए मां प्रधान करके तिरंगनाद में चले जाओ तो सर्वद्रेष्ठ है ना किसी भी मात्रा को और ऊ तो खतरनाक मात्राए इनका फल खतरनाक है ना इसलिए अ और ऊ को कम करना जाए अच्छा कि आपको जो है ब्रह्म अधिकारी बना देता योग्यता लाता है लेकिन उसमें ही रह जाए वो भी ठीक नहीं उसके बाद उसके नाद में तब तो आज ब्रह्मध्यान में फल मिल जाएगा इसलिए कहते हैं तेन तदेव एकम उपास इसलिए तीनों को मिलाकर मिला करके ये जो कथन किया हुआ है वो एक उपासना है इस तरह से तदंगतवा जो है इतर जो बाकी और हुआ है वो तो इसी कांगे इसी में लये हुए हैं न उपास हुए इसलिए हम अलग उपासना करना ना समझे सबको मिला के एक उपासना करो तीन उपासना नहीं है कोई कहे है, तीन अलग अलग उपासना कभी नहीं हो गया नहीं नहीं तीन उपासना कभी दी नहीं है एक ही उपासना कभी दी दी है। इस विषय में कार्य कार्यकाय विचार करेंगे कुछ अत्री उपासना क्रम मुक्ति उपासना का फल केवल चित्त का करता नहीं है क्रम मुक्ति भी कर्म विशिष्ट उपासना से भी क्रम मुक्ति हो सकता है कर्म सहित उपासना से भी जो भाई अग्नि होता है कर्म को उस कर्म भी उपासना के साथ कर्म करोगे तो सिर्फ क्रम मुक्ति हो सकता है ये तो उसे उत्कृष्ट है निर्भर की उपासना करे एक तरह से इसे से क्रम मुक्ति तो गारंटीड है उपक्रम मुक्ति प्यार मोक्ष है और यदि आप उसने उपासना को नाद पर ले जाओ नाद जा पर उपासना से परे हो गया गए उसके बाद नाद में जाओ ना है सत्य मुक्ति नहीं मैं सत्य मुक्ति नहीं ये उपासना से कभी सत्य मुक्ति होता ही नहीं इसे नाद में जाना पड़ेगा अगर नाद में नहीं चाहोगे तो सत्य मुक्ति का प्रसंग ही नहीं नाद ही ब्रह्म का नाद ब्रह्म शब्दम ब्रह्म का नाद ब्रह्म नाग बिंदु उद अनेको उपनिषद पर लेना चित्रा समझ में आ जाएगा श्लोक कार्य का आ गयी विश्व आदि सामान्य मुत्कटम मात्रा संपत्त हो सामान्य मेव विश्व अतक्षायाम विश्वात्मा का अकार मातृत्व की आपने जो है विवक्षा कर दिया तब आपको क्या मानना पड़ेगा आदित्य तो सामान्य उत्कट एक आदित्य सामान्यता आदित्य रूपी आदि में प्रथमत्व रूपी जो सामरता को आप मुख्यता प्रधानता देंगे उत्कटता में उत्कृष्टता देंगे और आप सामान्य में बच्चा और को भी आप उत्कृष्ट रूप स्पष्ट रूपे न ग्रहण करना होगा लेकिन सारी बातें कब जब मात्रा समृतिबद्ध हो जब आपको जो है आप विश्वात्मा को मात्राओं में एक ही भूत करके प्रतिपन्न करना होगा तब उस समय समझना चाहिए कि ये जो मात्रा विश्व और, और भी मात्रा में क्या समझता है कि आप जो इस विश्व को अ में अभेद करके समझना चाहते हो विश्व को अ के साथ अभेद करके समझना चाह रहे हो प्रतिपत्ति करना चाहते हो तुम्हें तो क्या भेदृषता है को इस तरह समझ रहा कि जो है आदित्य और विश्व मैंने जब प्रथम बाजूता विश्व को अत्य मैने आकार मातृत्व रूपेण प्रतिपादन कर लेना या प्रतिपत्ति कर लेना चाहते जब ऐसी रक्षा करोगे तदा तो बिना सामान्यता को प्रतिपत्ति नहीं देता किसी दो चीज का आधे करना चाहते हो तो हो नहीं सकता ना तो कहते कि भाई बिना सादृश्य कैसे करो दो वस्तु को रूप में रूप्रहण करना है तो सादृशता तो चाहिए विश्व को आकार कर प्रतिपत्ति कर लो चाहे आकार को विश्व रूप में प्रतिपत्ति करना चाहो तो दोनों के सादृश्यता ग्रहण तो करना ही होगा तथा तो आदित्य सामान्यम उत्त न्याय न दृश्यते इत्य आदित्य रूपी मंत्र व्याख्या काल में स्पष्ट कर दिया गया है किस प्रकार के आदित्य है वहाँ उधार पर उसका स्पष्ट अनुभव में आ रहा है, है। अत्यक्षायाम से व्याख्यान मात्र संप्रतिवत्त जो अत्यवे व्याख्या है मात्रा सम्प्रप्तम था मात्रा संप्रतिबद्ध मैंने इस विश्व को जगह आकार भी मात्रा में लय करके अनुभव करना चाहते हूँ तो अभेर करके अनुभव करना चाहता हूँ तो आदित्य सामान्यता और आदित्य सामान्यता ग्रहण कर इसी को कह दिया अर्थात विश्व को अत् रक्षा करने का मतलब हुआ विश्व को आकार भी मात्रा में लय करके अर्थात उसी के साथ अभेर करके अनुभव करने की चेष्टा करना है तो ऐसा अर्थ रहना इसलिए कह अत जो पूर्वार्ध में था उसी को ही मात्र में पद शब्दों से उत्तरार्ध में कहा है विश्व से अकार मात्रत्व यदा संप्रति अर्थ तो विश्व की अकार मात्रता को जब आप संपादन कर लोगे तब तो आपको जो आदित्य तो को सामान्यता रूपता का धर्म रूपेण ग्रहण करना चाहिए और आपके सामान्य में उत्कटमित नर्तव्य छह शब्द था छह शब्द से उत्कटम मैंने मेरा उदूतमे दृश्य असंग्रह तो तेजस से उत्तर विज्ञानकर्षो दृश्यते प्रतिपत्त सैभ तेजस से उत्तर विज्ञाने उत्तर विज्ञानी कविया क्या मात्रा संप्रति जब तेजस जो था द्वितीय पाद उसको उत्तर अभेद रूपेणा उपासना करना चाहते हो अर्थात तेजस्व रूपा जो द्वितीय पाद को के साथ अभेद करके अनुभव करना चाहते हो तो उत्कर्ष रूपी सामान्यता और उभदी सादृश्यता अत्यंत स्पष्ट रूपेण अनुभव होता है दर्शन होता है ऐसा समझो तथा तो इधम जैसे आपने पूर्व अमात्रा में समझे उसी प्रकार इसमात्रा में भी समझे कई उत्तर विज्ञानी मनि उकार सत्वत्व उत्कर्षो दृश्य है मन स्फुटम स्पष्टम उत्कर्ष दकटम का स्फुटम दृश्यते मन स्पष्ट में अनुभूयते उत स्फुटमें उभ स्फुट स्पष्टीय पूर्व सर्व इसलिए पूर्व में जब मंत्र में हुआ था उसी प्रक्रिया ग्रहण करें मकार भाव प्राज सामान्य मुद्क मात्रा समृद्धि तो लय सामान्य मे मकार भाव प्राजाज को अब मकार रूपेण अभेद करते हुए समझना चाहे विवक्षा करते हैं अर्थात को मकार में लय करते हुए अभिन्त रूपेण जब प्रतिपत्ति करना चाहते हो अनुभूति करना चाहते हो उस स्थिति में मार सामान्य मुकटमारूपी नापना रूपी जो सामान्यता सादृश्यता धर्म को स्पष्टता ग्रहण करनी चाहिए और लय सामान्य मेव और लय रूपा जो है उसको स्पष्ट ही ग्रहण करना चाहिए मकारत्व भाग्य उत्कृष्ट सामान्य मकार को सा अभेलानुभूतिक पूर्वक अनुभव करने के लिए मितित्व और लयत्व इन दोनों को ही अत्यंत स्पष्ट सामान्य सादृश धर्म है ऐसा समझे अब अपने तरफ तो ऐसी तोहुव्या मंत्रों को भी कार्यकार ने संक्षेप में ले लिया स्पष्ट कर दिया अविवेचन करते है त्रिशुधाम सामान्य व्यक्ति निश्चित सपूज्य सर्वभूता महा महामुनि जो पुरुष जागरण तीनों स्थानों में बदलाई गई ये जो तुल्यता है यह तुल्य सामान्य व्यक्ति और समानता को निश्चित रूप से निश्चित व्यक्ति निश्चित रूप से जानता है वह अवश्य महामुनि मुनि वह पूज्य सकल प्राणियों के वंदनीय है इसमें कोई नहीं सर्वो ता करने वाले ठीक नहीं तो अवय उपासना का निंदा कर दे अवैवी उपासना अवय उपासना का निंदा किया जाता है सर्वत्र पद्धति है कुछ यथोक्त स्थान तय तुल्यम उत्तम यथोक्त स्थान तय में तुल्यता का कथन कर दिया गया है और उनके सामान्य का भी कथन कर दिया सामान्य व्यक्ति एवं एव कैसे एवं कैसे एव जानता हो एवं एवं ये ऐसा ही है इस तरह से दृढ़ निश्चय कर लिया थी निश्चित या पूछो वंध्यश्च वह समस्त भूतों के द्वारा पूज्य भी है वंज भी है क्या वह प्रवृत्त है लोके सब सूज्यो विश्चित यथा सद्री क्यूँकी वो वासो में है अच्छा और भी उपासना जब करेंगे आप तो कौन क्या आपको करता है हल क्या मिलता है इसका किस प्रकार से मिलता है वर्णन करते हैं देखिए अकारो है। नयते विश्व उकारश्चापित पुनः प्राभ्यम नात्रे विदते गति आमात्र में गति का कोई प्रसंग ही नहीं है वास्तव ब्रह्म क्या हुआ मात्र और आप में जब तक रहेंगे तुम तो गति है जब तक तो मात्रा में है तब तक गति है आमात्र में ही केवल गति नहीं होता अकारो नयते विश्वम अकार प्रधान उपासना जो करता है उसको विश्व की और यही आकार ले जाता है आप जिसकी उपासना है ना तो वही आपका साथ ले जाने वाला भी बन जाता है कल तो अभिमानी रहेगा ना आपको ले वो कर लेगा। कर वो कर जाएगा वो अपने एकगा विराट रूप को प्राप्त कर जाओगे मरने के बाद अगर पृथक पृथक यदि उपासना करेंगे तब जीव दे अलग अलग उपासना करोगे तो अकार रूपा मात्रा उसको विश्व में पहुंचा देगा नवराट रूप को प्रदान करा देगा खत्म मामला विराट वर्गीय बढ़ा रहेगा वो और जो केवल उपासन कर लेता है वो आदमी भी वो को प्राप्त कर साथ एक पड़ा रह जाएगा और माग्यम और मकारा को प्रधान तो को प्राप्त कर लेता ईश्वर भाव में जाकर पड़ा रह जाएगा पर जो अमात्र है अमात्र के प्रधानता के ऊपर ध्यान देते उपासना जो कर लेता है उसका तो कोई गति नहीं होगी उसके सदमुक्ति इसमें माँ पास ना करो तो वह की करो चाह की करो गति तो है क्रमुक्ति पर्यंत गति यह लोग से लेकर क्रमुक्ति पर्यंत की संपूर्ण गति है मत के मैं तो यह लोक ही रह गया विराट रूप साहब इसी लोक में पड़े रह जाए और ऊसे उर्द्वलोक होंगे आप उपासना की प्राबल्यता के ऊपर निर्भर है किस लोग को प्राप्त कर तो ब्रह्म लोग तक जा सकते हैं और मां से तो निश्चित है ब्रह्म लोग जाएगा ही हो और क्रमुक्ति पाएगा और तीनों को छोड़ करके जो वो सत्य मुक्ति पास ये यथोक्त ही सामान्य आत्म पाराण मात्रा विषय एकत्र के द्वारा आत्मा के पादों को मात्राओं के साथ एकत्व करके आभेद करके यथोक्त तो ओंकार प्रतिपद्या पूर्वोत्त जो है अवैध ओंकार प्रतिपद्या प्राप्त करके उसका उसको जो है आलम्बन करके यो ध्यान जो ध्यान करता है ऐसा व्यक्ति तम आकारो नाप तीर्थ ऐसा व्यक्ति को वह आकार क्या करेगा विश्व का प्रत करा देगा ओंकार अध्यायन अकार विश्व प्राप्त अयुक्तम देखो ठिकाने मात्र के ऊपर के रहे हैं ओंकार अध्यायनम अकार विश्व प्राप्त दीदी उत्तम अयुक्तम ध्यान मंत्र क्यूँकी जो विश्व की प्राप्ति है ध्यान के तो प्राप्त है ही ना अभी तो प्राप्त है उक्त फल प्रापक योगा और केवल अकार तो ध्येय भी नहीं ध्यान का विषय है उसने उक्त फल प्रापकता उस आकार में जो आपने कथन किया बिल्कुल उचित नहीं है इत्याशं तब तो जवाब दिया कि नहीं नहीं अकारो नहीं अति विश्वम ऐसे नहीं हो सकता है अकार आलम्बन ओंकार करता है आलम्बन करके बहुत तो उच्चारण किया और बल्कि डाल उल्टा धंधा कर दिया अदान कर मतलब कोई वैल्यू नहीं रखा अकार आलम्बनम ओंकार विद्वान वैश्वान भगवती केल आकार को आलम्बन करके मोह को गौन करके जो पासा करता, करता है ओंकार का वो व्यक्ति वैश्वानर भाव को प्राप्त करता है तथा उत्तर तेजसम ठीक उसी प्रकार से उकार आलम्बन न करके ओंकार का जो उपासना करता है वो क्या होगा एजस को प्राप्त कर मैंने हृणगर को प्राप्त करेगा इसमें नीचे टीका दिवस पर अकार प्रदानम ओंकार दो नंबर टिप्पणी पर आया हुआ है मुखादि प्राधान्य ना देह पूजा वकार आदि प्राधान्य ना ओंकार दिया टिप्पण हो गया ना है जब उसको प्रधान दे दिया आपने और अन्य को गौन कर दिया जब तिलक तो मुख को उसमें लगाते हो कहीं भी लगाए ना तिलक छाती पे लगा दो नहीं आप मानते इस मूर्ति का प्रधान गौण है सिर है चेहरा है तो उसने भी ललाट उसे भी तीसरा आओगे यहाँ यहाँ से शुरू करेंगे ना याद नहीं लगा दिया इधर लगा दिया ऐसे तो करते नहीं सर में भी सर में एकदम टॉप पे लगा तो यहाँ लगाना पड़ेगा तो ऐसे तो करते नहीं कोई कि आप प्रधानता मेरे किसी एक को पकड़ते हैं ना उसमें भी श्रेष्ठम ग्रहण करते हैं इसीलिए यहां पर जैसा मुखा आ जाने से आप क्या मानते लेकिन हमने आपकी पूजा कर दी आप ये नहीं क्या करे मेरे तो ललाट में तिलक लगा मेरी कोई ऊर्जा हुई ऐसे कोई कह जाएगा आपके ललाट पे तिलक लगा दिया और आपका भावना आप भी मान लेते हो होगी कहता मैंने आपकी पूजा आप मेरी पूजा हो गई होगी तो शरीर में तो दिल लगा तो उसी उदान पूर्ण ओंकार आकार प्रदान ओंकार यथा वर्ष प्राप्ति तथा उकार प्रदान तमेव ध्यान तैचार प्राप्त स्पष्ट टीका में लिखा है अकार पुनः प्राग्यम जो मकार प्रदान होकर ओंकार की जो ध्यान करता है और, में और करत को प्राप्त प्रकृति ले ले ला चलाएगा नहीं तो उसको क्यों प्रदान करेगा तो ओंकार तो से अविकृत से प्राप्ति मकार मकार शब्दा मयती अनुर्धते चब्दी को भी अध्यहार कर लेना और मकारे भीज चला। जब मकार हो गया तब क्या हुआ बीज भाव खत्म हो गया अब क्या रह गया अमात्र ना है गति निक पक्षी त्यार जो ओंकार है उसमें कोई गति होता ही नहीं इसलिए अ को भी प्रज्ञान मत करो pues ऊ को भी प्रज्ञान मत करो माँ को भी प्रज्ञान मत करो तीनों को ही लेकर के सीधा नाद चल में चले जाओ सूर्य में चले जाओ तीनों को लेकर जाना उच्चारण तो तीनों की करनी पड़ेगी तो उनको ध्यान कहा अमात्र ओम का ध्यान करने के लिए मातृ ओम को ग्रहण करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा मात्राओं से विशिष्ट ओम के उच्चारण द्वारा अमात्र विशिष्ट ओम की ओर हमें जाना अमात्र विशिष्ट ओम क्या होगा कोई ब्रह्म को रही क्या क्योंकि ओंकार का हमने क्रम से पहले ही अभिन कर दिया अभिधान और अभिधय अभिनय इसलिए अमात्र ओंकार अमात्र ओंकार भी है एकत्र ओंकार को तो सब दुनिया जानती है अमात्र ओंकार कोई ध्यान नहीं करना चाहता और ये अमात्र ओंकार का ध्यान कर लिया तो फिर गति होगी ही नहीं गति कहा